ईश्वर का स्मरण मार्ग में प्रगति के लिए बहुत सारी अनुकूलताएं हमें प्राप्त हैं जितनी अनुकूलताएं प्राप्त हैं उससे भी हम पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं किंतु बहुत सारी बाधाएं भी हमारे साथ में जुड़ी ही रहती हैं समस्याएं हमारे साथ में जुड़ी हैं आगे भी जुड़ी रहेंगी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो साधन आवश्यक हैं अच्छा शरीर परिवार घर मकान भोजन वस्त्र आदि वो सब होते हुए भी बीच बीच में ऐसी बाधाए आती रहती हैं, जिनको देख करके साधक उन्हीं पर अधिक केंद्रित हो जाता है अनुकूलताओं में जितना प्रयास करके हम प्रगति कर सकते हैं उस ओर से मन कुछ हट जाता है क्योंकि अनुकूलताओं में भी जो प्रयास करना होता है साधना करनी होती है वो भी एक तपस्या होती है और उसमें भी प्रारंभ में कष्ट लगता है अनुकूलताओं को अपना करने में चुकी कष्ट है इसलिए मैं क्यों साधना नहीं कर पा रहा हूं इसका कारण ढूंढने के लिए व्यक्ति उन समस्याओं पर केंद्रित हो जाता है जो कि आती रहती हैं, बाधाएं आती रहती हैं बाधाओं से समस्याओं से साधना ठीक नहीं चलती वो अच्छी वो पाठ ठीक है किंतु साधक व्यक्ति उन्हीं पे इतना केंद्रित हो जाता है अधिक केंद्रित हो जाता है तो ये सोचता है कि मेरे सामने ये समस्या है ये है ये है मैं तो साधना नहीं कर सकता उसमें मूल कारण साधक का अपना रुचि का कम होना साधना में कष्ट का अनुभव होना प्रयत्न का कम होना आलस्य होना ये रहते हैं किंतु उसे कहने के लिए, अपने मन को संतोष देने के लिए भैलावा देने के लिए ये कारण दिखाई देते हैं, ये समस्याएं हैं मेरे पास समस्याएं होती हैं, उनका समाधान भी हमें अवश्य करना है किंतु उन समस्याओं के रहते हुए भी अनुकूलताओं का उपयोग करके हम कितनी साधना कर सकते हैं इस ओर भी हमें अच्छी तरह विचार लेना चाहिए आप यहां पर बहुत कुछ सुन के समझ के जा रहे हैं पहले भी आपने बहुत कुछ सुना समझा है इसको जब व्यवहार में लाने लगेंगे तब तो फिर अनेक समस्याएं दिखाई देंगी, क्योंकि हमारा जीवन सामाजिक है पारिवारिक है इसलिए अब साधना में जीवन अधिक लगाने के लिए जो जो आप अतिरिक्त करेंगे उससे दूसरे भी प्रभावित होंगे आप कुछ विशेष तरह का भोजन करेंगे आपकी दिनचर्या कुछ बदल जाएगी भिन्न समय में सोएंगे भिन्न समय में उठेंगे ध्यान के लिए आपको समय चाहिए तो वो भी कहीं ना कहीं तो निकालेंगे क्योंकि हमारा पूरा जीवन दूसरों के साथ भी जुड़ा है भोजन बनता है तो परिवार में एक साथ बनता है तो बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। इस समय दूध लाना है इस इस इस समय समय समय बच्चों को तैयार करना है, इस है इस है, इत्यादि। सोना मेरे सोने का समय है तो दूसरे कुछ और दूरदर्शन देख रहे हैं इत्यादि आपस में कुछ बातें होंगी प्रातः काला आप उठेंगे तो किसी को लगेगा हमारी नींद खराब हो रही है आप देर से उठे पालन करेंगे तो भी बाधा हो सकती है जिनके बीच में आप आप अभी तक उठते बैठते रहे रहे हैं हैं जिस तरह से जीते रहे हैं, उसको जब आप परिवर्तित करेंगे तो फिर नई समस्याएं आएंगी प्रारंभ में तो अवश्य आएंगी ये प्रारंभिक अनुकूलन की समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर हमें विचार करना ही होता है कौन सी समस्याएं मेरे साथ में आ सकती हैं यहां से जाने के बाद या जब भी हम गंभीर साधना में आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे करेंगे तेजी से करेंगे जो जो समस्याएं आ सकती हैं, उनको यदि हम पहले से विचार लें, मेरे साथ ये समस्या हो सकती है पत्नी की दृष्टि से पति की दृष्टि से बच्चों की दृष्टि से कार्यालय की दृष्टि से उन सब को पहले से विचार करने का अंतरयात्रा के रूप में निर्णय करने का बड़ा महत्व है यदि नहीं करेंगे समस्याओं को केवल टाल के रखेंगे तो वहां जब समस्या आएगी तब हम अचानक हो सकता है ठीक समाधान ना कर पाए और अधिक उलझ जाए समस्या को हम बढ़ा लें यदि हम पहले से विचार के चले कि मेरी पत्नी का या पति का ऐसा स्वभाव है और अब जब मैं जाके ऐसा ऐसा करूंगा ऐसी ऐसी साधना करूंगा तो उनकी ये ये प्रतिक्रिया हो सकती है उनके स्वभाव को देखते हुए मैं किस तरह से करूं कि उनको स्वीकार्य हो जाए ये शैली ये कुशलता साधक को अपने जीवन में लेनी ही होती है यदि हम इस आवेग में रहे कि मुझे ये अच्छे अच्छी ये ये चीजें करनी हैं, अच्छी होते हुए भी और करनी चाहिए ये भी ठीक बात है लेकिन वहां जाके जब करना प्रारंभ करेंगे तो व्यवहारिक कठिनाइयां आ जाती हैं प्राय होती हैं। तो अपनी अपनी स्थिति में कैसे हम कुशलता से सामंजस्य करते हुए वहां चला लें अपना अपना विचार अपनी अपनी युक्ति हमें लगानी पड़ेगी अब यहां से जाने के बाद में जो समस्याएं नई आ सकती हैं, वो भी अपनी जगह हैं। और पीछे जो हमारा जीवन चलता रहा है उसमें हमारी कौन सी समस्याएं हैं? अपने जीवन में आज कौन सी समस्या बनी हुई है वो भी हमें विचारना होता है साधना के लिए एक मूल सूत्र ये है कि जहाँ मन की प्रसन्नता होती है वही हमारे लिए सबसे उपयुक्त परिस्थिति है ध्यान के लिए साधना के लिए समय व्यक्ति स्थान परिस्थिति जहाँ मन की अनुकूलता रह जाती है वहाँ पर हम अच्छी साधना कर लेते हैं कर पाते हैं चाहे वो जमीन पे हो चाहे पहाड़ पे हो कहीं पर भी हो स्थान गांव हो या शहर हो जो भी स्थिति है यदि उसमें हम मन की प्रसन्नता अनुकूलता बना लेते हैं तो साधना वहीं पर ही हो जाएगी नहीं तो कितनी भी अच्छी स्थिति है यदि मन में प्रतिकूलता का भाव रहा अप्रसन्नता का कि यहां तो ये नहीं है ये नहीं है तो साधना नहीं हो पाती बहुत बाधा रहेगी अब जब हमें सामंजस्य करना ही है सबके साथ में हम छोड़ के और कहीं जा नहीं सकते वहीं रहना है उसी घर में रहना है उसी गांव में रहना है उसी आश्रम में रहना है तो समस्याएं दोनों तरह की होती हैं कुछ सामने वाले के कारण और कुछ हमारे कारण से सामने वाले के कारण जो समस्याएं हैं उसमें भी यदि हम अंदर ही अंदर कुछ विशेष दृष्टि अपना लें विशेष दृष्टिकोण अपना लें तो वो समस्या हमारी कम हो जाती है हमें पता है कि सामने वाला बदलने की स्थिति में नहीं है हम कितना भी समझा लें प्रयास तो करना ही चाहिए लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है और हम यही सोचते रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और ये गलत है और ये मान नहीं रहा है या मान नहीं रही है अड़ जाएंगे तो उलझ के रह जाएंगे वहीं की वहीं हम अपने लिए ही प्रतिकूलताएं खड़ी कर लेंगे हम यदि हमारे साधना के व्यवहार से दूसरे को कुछ प्रतिकूलता हो रही है तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो भी कुछ हमारे लिए बाधाएं जानबूझ के भी खड़ी कर सकते हैं दूसरे को जितना बदल सकते हैं प्रयास कर लिया बाकी जितनी अनुकूलता हम स्वयं कर सकते हैं इसी पे हमें केंद्रित रहना होता है तो कुछ देर के लिए इस बिंदु पर विचार करेंगे अंतर यात्रा करेंगे अपनी अपनी पहली बात कि यहां से जाने के बाद में जिस तरह से अपना जीवन परिवर्तित करना चाह रहा हूं जो मानस आपके मन में बना होगा यहां सुन के समझ के करके कुछ बीज, कुछ अंकुर अध्यात्म का फुटा हो का, पढ़ा होगा उसे एक वृक्ष का रूप देना है, तो उसकी बहुत सुरक्षा प्रारंभ में करनी ही पड़ेगी यदि सुरक्षा नहीं की इस रूप में रहे कि ठीक है पौधा तो जगी गया है कोई भी बकरी कोई भी बैल आकर के उसको कब खा जाएगा पता भी नहीं लगेगा कब वो नष्ट हो जाएगा कब कोई टहनी तोड़ देगा कब को मुरझा जाएगा पता ही नहीं लगेगा परिस्थितियां इतनी अधिक हैं बाहर से भी और अंदर से भी हमारे अपने अंदर के संस्कारों की भी और परिवार परिस्थिति की भी लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे अपमान करेंगे कुछ भी कह सकते हैं उनका अपना जीवन है जीवन दृष्टि है और हम उनसे कुछ अलग ढंग से चल रहे हैं तो वो अपमानित कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं वो तो है ही और उससे हम बहुत आहत होंगे क्योंकि अभी हमारा उतना स्तर नहीं है कि अंदर से हम संतुष्ट रहें दुनिया भले कुछ भी कहता रहे ईश्वर की दृष्टि में हम ठीक हैं ये मान के संतुष्ट रहें दुनिया भले कुछ भी कहती रहे इस स्तर पर पहुंचने पर तो ये बाधा कम करेगा नहीं करेगा नहीं तो अभी बहुत बाधा करेगा और अंदर की बाधाएं हमारी अपने संस्कारों की बहुत अधिक है उस सबके लिए अपने उस पौधे को अंकुरण को पूरा लगानी पड़ेगी समय पर पानी देना होगा खाद देनी होगी उसको पढ़ाने के भी प्रयास करने होंगे और वो बाधित ना हो जाए दूसरों से इसका भी प्रयास करना होगा भले ही उसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़े सुरक्षा के लिए तो कुछ के लिए बैठिए नेत्रों को बंद कर लें, ले प्रणाम ओ. प्रथम उन बिंदुओं को देखिए जो आप अब अपने जीवन में दिनचर्या में व्यवहार में परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं जाकर के परिवर्तन करेंगे उन कुछ बिंदुओं को पहले चुन लें छांट लें अब मुझे अपना जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति के लिए इस प्रकार से जीना है उन बिंदुओं को पहले चुन लें शिविर के बाद मुझे कैसा जीवन जीना है क्या क्या करना है इन बिंदुओं को कुछ को जितनों को चुन लिया है अब उनके बारे में ये विचारें कि ऐसा जीवन जीने में ऐसा परिवर्तन करने में मुझे सब प्रकार से अनुकूलता है या कहीं प्रतिकूलता है एक एक के लिए विचार कर लें। इसके करने में मेरे को कोई प्रतिकूलता नहीं है इसके करने में प्रतिकूलता है प्रतिकूलता है तो क्या प्रतिकूलता है ये प्रतिकूलता किसकी ओर से है प्रतिकूलता अन्यों की ओर से आएगी अथवा मेरी आंतरिक प्रतिकूलता है आंतरिक संकोच है लज्जा है पान का परिवर्तन व्यवहार का परिवर्तन एक एक करके विचार करने ले कहां प्रतिकूलता है और कहा अनुकूलता है प्रतिकूलता का कारण एक एक को लेकर के विचार करते चलें कारण से उसके उपाय पर विचार करें मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि अन्य के द्वारा होने वाली यह प्रतिकूलता सरलता से कम हो जाए या समाप्त हो जाए बिना जोर जबरदस्ती के बिना संघर्ष के प्रतिकूलता को कैसे हटाया जाए इन प्रतिकूलताओं का कोई समाधान प्रतीत न होता हो संभावना नहीं दिखती हो उनके लिए ये विचार करें कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में अपरिहार्य प्रतिकूल परिस्थिति में मैं किस तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन को चलाऊंगा मुझे ऐसा कैसा व्यवहार करना है कि इस समस्या से बचता बचता मैं आगे चलता चला जाऊंगा मुझे कैसा व्यवहार करना है कि ये प्र... तो प्रतिकूलता के रहते हुए भी अन्य क्षेत्रों में मुझे इस प्रकार से आगे प्रगति करनी है ओकेंगे समस्याएं आपको दिखाई दे रही होंगी शिविर आदि से या सत्संग से से जब प्रेरणा प्राप्त प्राप्त करता करता है, करता है, तो प्रारंभ में भावनाएं अधिक होती हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी और ऊंची योजनाएं बनाता है ये भी करना चाहिए ये भी करना चाहिए ये भी करूंगा ये वो सब आवश्यक होते हुए भी यदि कुछ चीजें आपको वहां करने में समर्थता ना हो तो उनको कुछ दिनों के लिए महीनों के लिए छोड़िए जितना कर सकते हैं जितनी अनुकूलता हो सकती है उतना भी अगर प्रारंभ कर दें तो बाद की चीजें भी धीरे धीरे अनुकूल हो सकती है। यहां से जाते ही, जो आपने आदर्श स्थिति अपने लिए सोच रखी है, है। ये, ये सब होना इसको जब आप परिवार में रखेंगे उन्हें पता नहीं होगा बहुत सी बातें उन्हें बड़ा कठोर लग सकता है और तो प्रारंभ में ही तीव्र प्रतिक्रिया में आ सकते हैं लगेगा ये साधना शिविर में गए हमारे लिए ये समस्याएं खड़ी करेंगे और उस सहयोग नहीं कर पाएंगे उनके सामने आप सारी योजनाएं रखें रखें मन में रखें। जो चीजें सहजता से उनको स्वीकार्य हो सकती हैं प्रसन्नता से परिवार वालों को उनको धीरे से प्रारंभ कर ले उन्हें ये अनुभूति रहे कि साधना शिविर में जाके ये आए हैं इससे हमारे परिवार में कोई बाधा कलह नहीं होने वाला है हमारे को कोई बाधा नहीं खड़ी होगी ये उनको आश्वासन आना चाहिए जो परिवर्तन आप करेंगे बहुत से परिवर्तन ऐसे होंगे जो आपके व्यवहारगत होंगे आप गुस्सा कम करेंगे प्रेम से बोलेंगे आप धैर्य से बात करेंगे आप झुंझलाएंगे नहीं इत्यादि, जो कुछ त्रुटियां आपकी हैं उनको आप सुधार लेंगे जिनसे को अच्छा लगेगा आपके प्रति और शिविर के प्रति उनके मन में एक सकारात्मकता आ जाएगी ऐसे भी बहुत सारे बिंदु मिलेंगे उनको अगर हम पहले कर लें और फिर बाद में उन चीजों को ले लें जिनमें उनको भी थोड़ी बाधा होगी, स्वीकार कर लेंगे सरलता से स्वीकार कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी अनुकूलता आप उनके लिए कर चुके हैं पर सामान्यतः प्रवृत्ति साधक की क्या होती है जिन चीजों में उसको स्वयं को परिवर्तन करना होता है उनकी तरफ कम ध्यान दे करके जिन चीजों में अन्यों को परिवर्तन करना होता है उस पर अधिक ध्यान चला जाता है वो तो है कि पत्नी के पति के इस व्यवहार से मेरे को पता होती है तो जाते कहेंगे भाई अब मेरे को साधना करनी है आप आगे से ऐसा मत करना ऐसा नहीं करना वो नहीं करना इत्यादि कुछ बातें हमारे मन में साधक के मन में उनकी मुख्यता हो जाती है और जैसे ही हम उसको उस बात को उनके सामने रखते हैं तो वो अधिक सुरक्षात्मक हो जाते हैं उन्हें लगता है कि कुछ और हमारे लिए समस्या ना आ जाए हमारे को करने के लिए कुछ बातें नियम बांधे जा रहे हैं उन चीजों को धीरे धीरे ले लें जहां अनुकूलता देखेंगे कि हाँ ये स्वीकार करने की स्थिति में हैं सहयोग की स्थिति में है तब धीरे धीरे उनको बताएं वो भी कह सकते हैं खुद जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो वो भी कुछ कह सकते हैं कि मेरे कारण से अगर कुछ बात आपको साधना में बाधा आ रही हो तो बताओ तो उस समय बता सकते हैं वो भी स्वीकार करते हो तो जिन चीजों को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं परिवर्तन करना चाहते हैं साधना की दृष्टि से मैं पहले उन चीजों को ले लें जिनको आपको स्वयं को करना है व्यक्तिगत रूप से और जिससे दूसरों को सुखद अनुभूति हो जिनको अनुकूलता लगती हो उनको अच्छा लगता हो तो युक्ति पूर्वक नीति से यदि चलेंगे तो बहुत सारी अनुकूलताएं हमारी बन जाती हैं फिर भी पूरी अनुकूलता किसी को नहीं हो पाएगी कुछ ना कुछ प्रतिकूलता रहती ही है इसके लिए प्रारंभ में आपके सामने बात रखी थी हमारे को अनुकूलताएं बहुत अधिक है अनुकूलताएं बहुत अधिक है प्रतिकूलताएं कम हैं जितनी अनुकूलताएं हैं उसका उपयोग ठीक ठीक करते चले तो भी अध्यात्म में बहुत प्रगति हो जाएगी ज्ञान की दृष्टि से भी हम बहुत सारी बातें यद्यपि नहीं जानते बहुत सारी प्रक्रियाओं का हमें अभी पता नहीं है गलत ज्ञान भी है लेकिन फिर भी जितना जानते हैं वो भी बहुत अच्छा ज्ञान है अच्छा ज्ञान भी हमारे पास बहुत अधिक है उसके अनुसार भी अगर चलेंगे तो भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे दूसरा ज्ञान भी तो समाप्त हो जाता है पूरे साधना पे इसी तरह से बात लागू होती है एक और विषय जब साधक साधना करने लगता है तो मन स्वतः उसको अच्छा लगता ही है, तो तो है। शूर में अच्छा लगता है घर पर भी स्वाध्याय करता है ध्यान करता है तो उसको अंदर मन में परिवर्तन आता है व्यवहार में परिवर्तन आता है और कुछ दिनों महीनों तो वो अपनी स्थिति देखता है कि अब ये व्यवहार मेरे अंदर नहीं आ रहा है पहले जो विकार मेरे को बाधित करता था जो विषय बाधित करता था मैं अपने को रोक नहीं पाता था अब मैं रोक पा रहा हूं एक अच्छे स्तर पर जीवन साधना चलने लग रही है और ऐसे में साधक ये सोच लेता है कि ये विषय अब मेरा पक्का हो गया पक्का दिखता भी है जिस परिस्थिति आदमी में रहता है वो ठीक चल रहा होता है उपासना काल में हमारा मन साधना मन की स्थिति कैसी है उतने मात्र से हमारी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए यद्यपि वहां भी अच्छी स्थिति बनती है ये एक अच्छे अच्छी बात है संतोष की बात है लेकिन पूरा संतोष अगला संतोष, तो ऐसा बहुत बार होगा साधना में बहुत अच्छी स्थिति है लेकिन व्यवहार में फिर फिर बिगड़ जाती है हमारा संतोष केवल साधना तक नहीं ध्यान करने वालों यही बात करती है बस ध्यान में क्या स्थिति बन रही है अच्छी बन रही है कितनी एकाग्रता है तो उसी में ही वो केंद्रित रहते हैं और उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं व्यवहार में स्थिति कैसी बन रही है उस पर अधिक विचार वो नहीं करते या नहीं बिल्कुल नहीं करते तो हमारे को दोनों करने हैं के समय भी और व्यवहार के समय भी जिन चीजों में हमारा व्यवहार भी अच्छा बन गया है इतना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है हम के जान के स्तर पर वृत्ति के स्तर पर नियंत्रण रख रहे हैं ठीक चल रहे हमारा लक्ष्य है संस्कार के स्तर पर भी जड़ से हटा देना। व्यवहार में जब हम नियंत्रण रखते हैं तो यह है वृत्ति के ऊपर नियंत्रण वृत्ति के स्तर पर हम अपने को संयमित रख पा रहे हैं गलत कर्म नहीं कर रहे हैं। शरीर से वाणी से और मन में भी विचार नहीं ला रहे ये वृत्ति का स्तर है लेकिन वृत्ति के स्तर पर नियंत्रण करने मात्र से पूर्ण पवित्रता नहीं आती समाधि नहीं लगती मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं अंदर उसको भी हमें क्षीण करना होता है उसको भी दख्त बीज करना होता है अंतिम कार्य हमारा उस संस्कार के स्तर पर है संस्कार यदि बने हैं तो कभी भी आगे आलंबन के आने पर वो फिर से उभर के आएंगे अच्छा स्तर बना हुआ है साधक का पहले उसको प्रयत्न करना पड़ता था अब बिना प्रयत्न के भी अच्छा चल रहा है और अपनी अच्छी स्थिति को देख करके वो अपने प्रयत्नों को प्रयास को थोड़ा ढीला कर देता है कि तो अब ठीक चल ही रहा है अचानक कभी वही विषय फिर से उभर आता है फिर वही विकार दिखाई दे जाता है कारण क्या कि संस्कार होता है जो आलंबन आने पर फिर उभर जाता है और हमने पहले जो प्रयत्न प्रारंभ में उत्सुकता से किया था पल दे के किया था वो प्रयत्न अब हम छोड़ चुकते हैं तो वो वृत्ति फिर उठ जाती है तो एक तो जब जब बीच बीच में वृत्तियां उठेंगी तब हमको पता लगेगा इसलिए प्रयत्न तो हमको सतत करते रहना है जिन चीजों में अभी अच्छी स्थिति लग रही है उनमें भी सावधानी रखनी ही होती है दूसरा यदि हम सावधानी रख भी रहे हैं और स्थिति बनी हुई भी है तब भी हमें ये कैसे पता लगे कि हमारे संस्कार अभी इस विषय में बाकी हैं तो उसका दूसरा उपाय है वो है अपने स्वप्नों का निरीक्षण करना दिन में हम अपने जान से प्रयत्न से समाज की परिस्थिति से लोक लाश से बहुत कुछ ठीक चलते हैं। जिस समय हम निद्रा को प्राप्त करते हैं स्वप्नावस्था होती है वहां ये बंधन ये प्रयत्न हट जाते हैं तो साधक को अपने सपनों को भी देखते रहना चाहिए मेरे को कैसे सपना आ रहे हैं क्या सपने में मैंने झूठ बोला क्या सपने में मैंने क्रोध किया दूसरे के लिए हिंसा की क्या स्वप्न में मैं काम से ग्रस्त हुआ क्या स्वप्न में मैं परिग्रह किया चीजों को इकट्ठा करने की इच्छा हुई यदि स्वप्न में भी ये चीजें आ रही हैं, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि अभी संस्कार के स्तर पर ये गई नहीं है अभी मेरी यात्रा बाकी है मुझे प्रयत्न अभी और करना है स्वप्न में भी भिन्न भिन्न स्थितियां बनती है चोरी का विचार आया चोरी करने की इच्छा जग गई जैसे दिन में भी हो, हो सकती है उसी तरह से एक तो जैसे ही विचार आया नहीं मुझे नहीं करनी चाहिए, जैसे दिन में भी होता है एक जैसे दिन में देखते हैं कि चोरी की इच्छा हुई और फिर हम प्रयास कर रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा है और चोरी करने के लिए प्रवृत्त हो गए दूसरे की वस्तु को लेने के लिए प्रवृत्त हो गए ऐसा ही स्वप्न में भी होता है एक तो विचार आया और हम वहां भी उसको गलत मान रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए मुझे नहीं करना है ये विचार आ रहा है वहां पर एक है कि चोरी का विचार आया और उस ओर प्रवृत्त भी हो गए और ऐसे उपाय कर रहे हैं कि मैं कैसे चोरी को सफल बना दू फिर चोरी कर भी नहीं मान लीजिए चोरी करने के बाद में कैसा अनुभव हो रहा है जैसे दिन में चोरी करने के बाद में प्रसन्नता लग रही है या ग्लानी लग रही है यह हम देखते हैं होता रहता है अलग अलग कर तो लिया गलत कार्य लेकिन बाद में मन में ग्लानी हो रही है मैंने गलत कर लिया और एक को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अच्छा हुआ मैं चोरी में सफल हो गया किसी ने देखा भी नहीं बहुत अच्छा हुआ ऐसा ही रात्रि में स्वप्न में भी होगा तो कौन से वितर्क हमने रात्रि में उठाए हैं अध्यात्म मार्ग के विपरीत सुबह उठ करके यदि कोई स्वप्न स्मरण आ रहा हो ऐसा तो ये अपना विश्लेषण हमें कर लेना चाहिए जिस प्रकार से दिन के व्यवहार की गलतियों को त्रुटियों को उपासना काल में उठा करके हम उसको क्षीण करते हैं इसी तरह से स्वप्न काल में जो चीजें आ रही हैं, उनको भी उपासना काल में उठा करके ये देख के इसके संस्कार अभी मेरे बाकी हैं, उस पर भी कार्य किया जाता है उस संस्कारों को क्षीण करने का तो स्वप्न एक परमात्मा का वरदान है मेरे मार्गियों के लिए भी कि वहां हम अपने को ज्यादा अच्छी तरह अपने अंतकरण को ज्यादा अच्छी तरह पढ़ पाते हैं पढ़ने वाले दिन में भी पढ़ लेंगे लेकिन ऐसा हो सकता है आगे चल के वैचारिक स्तर पर पूरी तरह नियंत्रण लगे इस विषय में महीनों हो गए और कोई विकार नहीं आ रहा है विचार भी नहीं आ रहा है फिर भी और अंदर का हमको परीक्षण करना है तो मनस स्थिति संपादित मन की स्थिति के संपादन के लिए कई उपाय बताए उसमें स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान उसको भी उपाय के रूप में दिखाए एक सूत्र ऐसा है स्वप्न का ज्ञान होना भी साधना में उपयोगी होता है अपने संस्कारों जो दिन में भी अन्य नियंत्रण को हटाकर करके अच्छी एकाग्रता से अपने को देखते हैं उनको दिन में भी अपने संस्कारों का पता लग जाता है भले ही दुनिया समझती ये इस विषय में बिल्कुल ठीक है लेकिन साधक को अपने वृद्धि के विचारों को देख के पता लगता इतनी प्रगति की है ठीक है लेकिन इतनी कमी बाकी है और दिन में भी पता न लगता हो तो स्वप्न भी एक उपाय है अभी समय नहीं है। नहीं है तो इसके लिए एक आप स्वयं कर लें अपने इन दिनों के सपनों को देख सकते हैं पिछले सपनों को देख सकते हैं अथवा आगे जब भी है और इसको एक आदत भी बना सकते हैं प्रत्यकाल उठने के बाद में आज मुझे क्या स्वप्न आया उससे हम स्वयं अपने अंतकरण के की स्थिति को आजकल क्या चल रही है उसे भी हम जान सकते हैं तो ये विषय यहीं पर ही समाप्त करता हूँ अंतिम कक्षा आज ये समाप्त हो गई है योग की विधि और अंतर यात्रा की के लिए विचार कर सकता हूं सकता हूं आप भी बहुत सारा कर लेंगे प्रभु का स्मरण करेंगे धन्यवाद करेंगे हो